रामकृष्ण वचनामृत परीक्षे छीस दिसंबर अठारह से ही न होगा धारणा भी होनी चाहिए श्री कृष्ण विषय चिंतन मन को समाधिस्थ नहीं होने देता विषय बुद्धि का पूरी तरह त्याग होने पर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 बेलतला से लौटने में दो पहर हो गई विलंब देखकर श्री कृष्ण बेलतला की ओर आ रहे हैं मणि दरी आसन जल का लोटा लेकर लौट रहे हैं पंचवटी के पास श्री राम कृष्ण मणि के प्रति मैं जा रहा था तुम्हें खोजने के लिए सोचा दिन इतना चढ़ आया कहीं दीवार फांदकर भाग तो नहीं गया तुम्हारी आँखें उस समय जिस प्रकार देखी थी उससे सोचा कहीं नारायण शास्त्री की तरह भाग तो नहीं गया इसके बाद फिर सोचा नहीं वह भागेगा नहीं वह काफ़ी सोच समझकर काम करता है विष्णुदेव की कथा योग कब सिद्ध होता है फिर रात को श्री राम कृष्ण मणि के साथ बातें कर रहे हैं राखाल लाटू हरीश आदि हैं श्री राम कृष्ण मणि के प्रति अच्छा कोई कोई कृष्ण लीला की आध्यात्मिक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 उतना बड़ा पंडित स्त्री को छोड़कर लापता हो गया मन से कामनी कांचन का संपूर्ण त्याग करने से तथा योग सिद्ध होते हैं होता है किसी किसी में योगी के लक्षण दिखते हैं तुम्हें षठ के बारे में कुछ बता दूँ योगी षठ को भेद कर उनकी कृपा से उनका दर्शन करते हैं षठ सुना है ना मड़ी वेदांत मंत्र में सप्तभूमि श्री राम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 इसी प्रकार योग द्वारा वे सब सूक्ष्म पद्म देखे जाते हैं श्री रामकृष्ण ने पंचवटी के कमरे में रहने के लिए कहा है मणि उसी कमरे में रात बिताते हैं प्रातःकाल उस कमरे में अकेले गा रहे हैं भावार्थ हे गौर गौर मैं साधन भजनहीन हूँ मैं हीन दीन हूँ मुझे छूकर पवित्र कर दो हे गौर तुम्हारे श्री चरणों का लाभ होगा उसी आशा में मेरे दिन बीत गए हैं गौर तुम्हारे श्रीचरण तो अभी तक नहीं पा सका एक एकाएक खिड़की की ओर ताक कर देखते हैं श्री राम कृष्ण खड़े हैं मैं हीन दीन हूँ मुझे छू कर पवित्र कर दो यह बात वाक्य सुनकर श्री राम कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए फिर दूसरा गाना हो रहा है भावार्थ मैं संख का कुंडल पहनकर गेरवा वस्त्र पहनूँगी मैं योगिनी के वेश में उसी देश में जाऊँगी